भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन चौथा चंद्रिका नारायण तीर्थ सत्रहवीं सदी इसकी रचयिता है वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमदी की यह अन्यायनी टीका मालूम होती है पांचवा सरल सांख्य योग बीसवीं सदी के हुगली के प्रसिद्ध हरि हरिहरारण्यक ने बंगला में यह व्याख्या लिखी है छठवा तत्व कौमदी वाचस्पति मिश्र प्रथम दस मशत ने सांख्य कारिका पर तत्व कौमदी नाम की एक विस्तृत व्याख्या लिखी है सर्वांग पूर्ण होने के कारण सांख्य शास्त्र का प्रधान ग्रंथ एक प्रकार से यही टीका मानी जाती है इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें बड़ी विद्वतता है परंतु खेद यह है कि वाचस्पति मिश्र ने इस व्याख्या को न्याय भूमि की दृष्टि से लिखा है वाचस्वती मित्र मिथिला के एक बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने न्यायशास्त्र कर्नाटक गुरु त्रिलोचन से पढ़ा था सभी दर्शनों पर इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं किंतु प्रधानतः आ यह न्यायिक थे इन्होंने सांख्य के तत्वों को व्यवहारिक बाह्य जगत के तत्वों के समान ही मान लिया और न्यायशास्त्र की प्रक्रिया से उन तत्वों का विवेचन किया इसलिए यह टीका स्थल स्थल पर कुछ कठिन भी हो गई और सांख्य शास्त्र के विचारों से सर्वथा परांगमुख हो गई है जैसा तत्वों के विचार के समय आगे कहा जाएगा फिर भी आजकल के विद्वानों की दृष्टि में इसका बहुत आदर है इसे ही पढ़कर विद्वान अपने को सांख्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता मानते हैं परंतु तो यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है जैसे लगभग बीस वर्ष पूर्व हमने विद्वानों की दृष्टि आकर्षित की थी उसके ऊपर अनेक व्याख्याएँ लिखी गई है जिनमें बलराम उदासीन की व्याख्या आधुनिक विद्वानों के दृष्टि में उत्तम है परंतु खेद है कि किसी विद्वान ने आज तक वाचस्पति मिश्र की तरफ ध्यान नहीं दिया वाचस्पति ने न्याय की दृष्टि से सांख्य के तत्वों का विचार किया है यह सर्वथा निर्मूल है सातवां युक्त दीपिका यह भी सांख्यकारिका की एक सुंदर टीका है परंतु इसके रचयिता का नाम अज्ञात है इसमें प्राचीन मतों का भी उल्लेख है इसके अंत में कृतिरियम श्रीवाचस्पति मिश्रा नाम लिखा है किंतु यह भूल है यह टीका प्राचीन नहीं है यह इसके लेख से स्पष्ट है आठवां सुवर्ण सप्तति शास्त्र लोगों की धारणा है कि यह सांख्यकारिका के ऊपर परमार्थ की टीका है पंडित अय्या स्वामी शास्त्री ने इसे चीनी भाषा से संस्कृत में अनुवाद कर प्रकाशित किया है। कहा जाता है कि पांच में बौद्ध विद्वान परमार्स ने सांख्य सप्तति का संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवाद किया था इसका मूल संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध नहीं है इस टीका में 70 कारिकाएं हैं आधुनिक कारिका तिरसठ और इकहत्तर इसमें नहीं है इसलिए शास्त्री का कहना है कि यह ग्रंथ पूरा है इसमें से कोई भी कारिका नष्ट नहीं हुई है परंतु गौरपाद भाष्य में तथा अन्य सभी टीकाओं में कारिका तिरसठ पर व्याख्या है इसलिए कारिका तिरसठ का अस्तित्व हम कैसे विस्मरण कर दें तब यह प्रश्न और भी बहुत जटिल हो जाता है तद दृष्टि से मुझे यह विश्वास है कि एक कारिका अवश्य नष्ट हो गई है इसी कारण सांख्य शास्त्र का वास्तविक रूप आज भी अंधकार में पड़ा है इन ग्रंथों में केवल ईश्वर कृष्ण की कारिका मात्र को सांख्य का प्रमाणिक ग्रंथ रूप से माना गया है शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी इसी को प्रामाणिक मानकर विवेचन किया है अतः हम भी इसी कारिका के आधार पर यहां सांख्य शास्त्र का विचार करेंगे